अोहितावक्षा यदा मोक्ष से अशुभा अकर्मक कवयिता कर्म इत्यत्रे की कर्म किया अकर्म किम अकर्म क्या है इसी अर्थ इस विषय में कवया अपहिता कवयाकर् मेधाविना बुद्धिमान इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हो रहे हैं इस विषय में बुद्धिमान भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं लग जाएगा कर्म किम कर्म क्या है अकर्म किम अकर्म क्या है इस विषय में कवया अभी मोहिता बुद्धिमान भी मोहित हो रहे हैं अन लग जाएगा ना कर्म की किम अकर्म किम इत कवया मोहिता सत, ते कर्म प्रवक्ष्यामी है नक्ष्यामी ते, ते कर से तेरे लिए सद कर्म प्रवकक्षी तेरे लिए उस कर्म को कहूँगा तेरे लिए उस कर्म को कहूँगा ध्यान देना ऊपर क्या है की कर्म क्या है अकर्म क्या है दोनों को लिया है न और यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं तत्र, तत्र कर्म परवोक्ष तेरे लिए उस कर्म को कहूंगा तो यहाँ पर ये कर्म को अकर्म का भी उपलेक्षण माना है भाषाकार ने है ना तेरे लिए उस कर्म और अकर्म को कहूंगा यद ज्ञातवा जिसको जानकर अशुघात मुख्य से अशुघात का अर्थ किया है भाषाकार ने संसारा की संसार से छूट जाएगा जिसे जानकर संसार से छूट शुँ जाएगा संसार से छूट जाएगा अर्थात मुक्त हो जाएगा ठीक है अब देखेंगे वास्तव किम कर्म में किम क्या कर्म में कर्म किम क्या कर्म किम क्या कर्म किम क्या हाँ अत्र इस विषय में कवया कर्थ है मेधाविना मेधाविना कर्त है बुद्धिमंत्र बुद्धिमान भी अत्र है अत्र अश्विन अत्र क्या है अश्विन क्या इस विषय में है अश्विन लेना है कर्म के विषय में आदि से क्या लेना अकर्म कर्म और अकर्म के विषय में मोहिता करते मोहम गता गर्पता कि को प्राप्त हो रहे हैं अतः इसलिए जब बुद्धिमान भी मोह प्राप्त हो रहे हैं तो इस कारण से इस कारण से बुद्धिमानों को बुद्धिमानों को भी मोह होने के कारण ते कर तुभ्यम अहम कर्म चाह कर्म पर वक्ष यद ज्यात्वा, ज्यात्वा से और येना है कर्मादि कर्मादिखे किसके साथ करेंगे के साथ कि जिस कर्मादि को जानकर श्लोक में केवल कर्म था है ना तो कर्म को अकर्म का उपलक्षण मान करके कर्मादि ऐसा कर दिया भाषाकार ने है ना कि जिस कर्मादि को जानकर के संसार से मुक्त हो जाएगात का अर्थ है संसारा ठीक है अब देखेंगे कि अब कर्म अकर्म का लक्षण तो भगवान बताएंगे अब औतरणिका देखेंगे क्या स्वया एस न मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या एसत न मंतव्यम क्या ऐसा न मंतव्यम और तुझे या नहीं मानना चाहिए वया न हाँ तुझे या नहीं मानना चाहिए क्या लोक प्रसिद्धम देयादि चेष्टा कर्म नाम क्या इसकी लोक प्रसिद्ध की चेष्टा को कर्म कहा जाता है दे इंद्रियों इंद्रियां आदि से लेना है लोक प्रसिद्ध दे, दे इंद्रियों की चेष्टा को तर, कर्म कहा जाता है और देखेंगे ये कर्म हो गया अकर्म क्या है तद अक्रिया मुस्लिम आसनम तद अक्रिया का अर्थ है कि कर्म को ना करना कर्म को ना करना हाँ कर्म को ना करके चुपचाप रहना लोक प्रसिद्ध अकर्म है लोक प्रसिद्ध अकर्म अकर्म को अन्वय दोनों तरफ कर देंगे आप कर्म के साथ भी और अकर्म के साथ भी लोक प्रसिद्ध हाँ कर न कर, करके चुपचाप रहना लोक प्रसिद्ध अकर्म है तो कर्म कर्म दोनों हो गया ना हुतु हुतु, क्या दे आदि की चेष्टा लोक प्रसिद्ध कर्म है दे आदि की चेष्टा लोक प्रसिद्ध कर्म है और कर्म को ना करके चुपचाप बैठना लोक प्रसिद्ध अकर्म है तत्र किम बोधव्यम तो उसमें जानने की क्या बात है उसमें कर्म कर्म तो यह लोक प्रसिद्ध है उसमें जानने की क्या बात, बात है अब ये, ये भगवान ने कहा है ना ऊपर भाष्टकार ने लिखा है ना एतवया न मंतव्यम या तुझे नहीं मानना चाहिए या तुझे नहीं मानना चाहिए लोक प्रसिद्ध जो कर्म और कर्म है इसे तुझे नहीं मानना चाहिए आया हाँ त्वया एटर न मंतव्यम क्या नहीं मानना चाहिए जो इतिशक कहा है भाषाकार में कर्म नाम से लेकर के इतिशक कहा है इसे नहीं मानना चाहिए ठीक है हाँ ये तत्व या न मंतव्यम यह नहीं मानना चाहिए अकस्मात क्यों नहीं मानना चाहिए क्यों अकस्मात क्यों नहीं मानना चाहिए तो उसके उच्चे इस पर भगवान कहते हैं क्यों नहीं मानना चाहिए देखो कर्मणो बोधव्यम चाहम अकर्मणव्यम के लिए कर्मण कर्मण ही हसी बोधव्यम कर्मण ही अभी बोधभव्यम बोधभव्यम क्या कर्मण अकर्मण चा बोधभव्यम गहना कर्मण गति ही लगाएंगे तो ही में कर देंगे कर्मण अभी बोधभव्यम अपनी बाद में कर लेंगे देंगे कर्मणा बोधव्यम कर्म को जानना चाहिए कर्म को कर्मणा यहाँ ष्ठी है तो कर्म संबंधी बोधव्यम कर्म संबंधी को जानना चाहिए या कर्म संबंधी बातों को जानना चाहिए ऐसा भी अच्छा कारण ऐसे किया है कर्म संबंधी बोधव्यम कर्म संबंधी बातों को जानना, जानना, जानना चाहिए अच्छा विषय विषय अर्थ में अर्थी है यहाँ पे तो देखिए कर्म को जानना चाहिए कर्म को जानना चाहिए क्या विकर्मणा बोधभव्यम और विकर्म को जानना चाहिए क्या विकर्मणा बोधभव्यम और विकर्म को जानना चाहिए अकर्मणा क्या चा बोधभव्यम तो क्या अकर्मणा अपी बोधभव्यम यहाँ फिर ले आइए ऊपर का क्या अकर्मणा अपी बोधभव्यम और अकर्म को भी जानना चाहिए क्यों सबको जानना चाहिए अब ही है ना तो ही कर्म यहाँ करना ही कर्मणा गति ही गहना क्योंकि कर्म की गति गहन है कर्म की गति गहन है गति कर्त किया भास्कर ने तत्व ये यथार्थ स्वरूप की कर्म का तत्व गहन है गहन है इसका मतलब दुर्विज्ञ है क्योंकि कर्म का तत्व दुर्विज्ञ है कर्म के तत्व को जानना कठिन है गति से या तत्वमाल ने याथात्म तत्व क्योंकि कर्म की गति दुर्विज्ञ है कर्म का स्वरूप दुर्विज्ञ है हो जाएगा अन्य कैसा होगा कर्मणा बोधव्यम क्या क्या विकर्मणा बोधव्यम क्या अकर्मणा अपनी बोधव्यम ही कर्मणा गति ही गहना अब देखेंगे यहाँ पर कर्मणा कर्मणा से लिया है शास्त्र शास्त्र विहित कर्म को जानना चाहिए शास्त्र विहित कर्म को जानना शास्त्र विहित कर्म बोधभ्य है अस्थि का अध्याय इसलिए कारण भी करते जानने योग्य शास्त्र विहित कर्म बोधभ्य है या शास्त्र विहिध कर्म जानने योग्य है तो बोधभव्यम तीन बार आया है ना तो तीनों बार अस्थि का अध्याय कर लेंगे कर्मणा बोधभव्यम या विकर्मणा बोधव्यम अस्थि तो बोधव्यम क्या अस्त ये विकर्मणा इसका क्या होगा विकर्मणा कर्ज के, के, के साथ क्या जोड़ा भाष्कार ने प्रसिद्ध से न? तो, तो मतलब निषिद्ध कर्म विकर्म का क्या अर्थ है हाँ प्रतिसिद्ध तो होता है निषिद्ध जिन कर्मों का शास्त्र में निषेध किया गया है प्रतिषेद किया गया है उनके लिए उसके लिए यहाँ पर क्या शब्द आया विकर्म विकर्माया है ना विकर्माया है की निषिद्ध कर्म भी बोधव्य है या कर्म निषि है निषि तो ही है।, ही है।, है ना ने वो दब तो सभी है अच्छा की निषिध कर्म जानने योग्य ही है तथा अकर्मणा क्या तो यहाँ पर विक्रम का क्या अर्थ हुआ निषिद्ध कर्म हाँ विकर्मणा का अर्थ हो गया निषिद्ध कर्म तथा अकर्मण और अकर्म भी बोधभव्य है तो अकर्म का क्या अर्थ है तूषणी भाव से चुपचाप रहना क्या है चुपरा चुप चुप और चुपचाप रहना भी बोधभ्य है बोधभ्य है जानने योग्य है अब देखेंगे कहते अस्ति इस पद का तीनों में भी अध्याहार रह करना चाहिए अस्ति इस पद का तीनों स्थानों पर भी अध्यार करना चाहिए अच्छा यशमा क्योंकि गहना अर्थ है विस्मा और विस्मा अर्थ है दुर्ग्या दुर्ग्याना दुर्गयाना का क्या जानने में कठिन अच्छा यहाँ पर जो है ना तो कि तो कर्म की गति कहान है, है? तो भाषाचार्य कहते हैं कर्म या पर उपलक्षण के लिए है तो कर्म अकर्म और विकर्म इन सभी गति कहन है ठीक है तो कर्मणा या पर उपलक्षण के लिए है तो कर्मणा का क्या अर्थ हो जाएगा कर्माली नाम उपलक्षण होने के कारण कर्मणा का अर्थ होगा कर्माली नाम और कर्मादि नाम से क्या लेना है कर्मा कर्मकर्म विकर्म नाम वादानी वादानी कर्म, कर्म अकर्म और विकर्म की गति गति या कर्त्या तत्व मतलब यथार्थ स्वरूप गति या तत्व अर्थात कर्म और कर्म अकर्म और विकर्म का यथार्थ स्वरूप दुर्विज्ञ है कर्म अकर्म और विकर्म के यथार्थ रूप को समझना कठिन है अच्छा और देखना पुनः कर्मादे किम पुना ka ka le e hmm. ka हाँ. कर्मादि का तत्व क्या है कर्मादि का तत्व क्या है तत्वों से ले लेना या याथात तत्व तत्व से क्या लेना पुनः कर्मादि का तत्व क्या है जो बोधभ्य है जो हाँ बोधभ्य किस श्लोक के द्वारा कहा गया हाँ ये पूर्व में आया ना सबसे श्लोक पुनः कर्मादि का तत्व क्या है जो बोधभ्य है वक्ष्यामी थी प्रतिज्ञातम और जिसके लिए वक्ष्यामी इस प्रकार आपने प्रतिज्ञा की थी प्रतिज्ञा कहाँ की है सत्य कर्म प्रवोक्ष्यामी है नो है ना चिन्हों का पालन नहीं किया यहाँ शब्द अर्धविरा विराम चाहिए किन पुनः तत्व कर्मादे यहाँ एक अर्धविरा चाहिए है यद बोधभ्यम के बाद भी एक विराम चाहिए पुनः कर्मादि का तत्व क्या है जो बोधभ्य है बोधभ्यम के बाद भी अर्धविरा चाहिए और जिसके लिए वक्षामी बख्श्या की थी जिसके लिए वक्षामी यह प्रतिज्ञा की थी तो उच्चते उसे कहते हैं उच्चते उसे कहते हैं ऐसा करो पहले वाला पार्ट बांट जाओ फिर हम आगे चला देंगे होता है चलो तो लेकर कहना था कि इसमें क्या है कि विद्यार्थी नहीं तैयार करेंगे कर्म अकर्म यह पश्चेद अकर्मण क्या कर्म यह कर्मण अकर्म यह पश्चेद अकर्मण क्या कर्म यह बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मनुष्युक्त कृष्ण कर्मकृत कृष्ण कर्म कृष्ण लगाइए उनमें देखेंगे यह कर्मी अकर्म सस्ते जो कर्मणि में अकर्म को देखता जो कर्म में कर्म को देखता जो कर्म में अकर्म को समझता है शब्दार्थ लगा दो फिर हम बता देंगे जो कर्म में अकर्म को समझता है क्या अकर क्या यह क्या यह अकर्मण कर्म प्रत्येद प्रसिद्ध क्रिया को यहाँ भी ले लेना क्या या और जो अकर्म में कर्म को देखता है मनुष्यो बुद्धिमान वह मनुष्यों में बुद्धिमान है युक्ता सहयुक्ता युक्त वास्तव में आएगा योगी वह योगी है और क्या है कृष्ण कर्म कृष्ण संपूर्ण कर्मो को संपूर्ण कर्मो को करने वाला है अब देखेंगे पुनः श्लोक को यह कर्मण या कर्म, जो कर्म में अकर्म को देखता है कर्म में या को देखता है कर्म में कर्म कर्म को देखता है मतलब कर्म में के होने पर जो अकर्म समझता है जो कर्म में अकर्म को देखता है असार कर्म के होने पर जो अकर्म, अकर्म। समझता है इसको आप ऐसे समझने का प्रयास कीजिए कर्मण है ना तो इसका समझने गे शरीर की शरीर इंद्री में शरीर आदि ने किया होने पर यहाँ कर्म क्रिया, कर्म का क्या अर्थ है क्रिया तो क्रियते कर्म जो किया जाए वो कर्म है तो कर्म पर क्रिया, कर्म का क्या अर्थ है यहाँ पर क्रिया दे आदि की चेष्टा जो अभी में पहले आया है ना कर्म नाम देता लो प्रसिद्ध आ चुका है न तो यहाँ पर तो कर्म कर जाएगा कि शरीर आदि में क्रिया होने पर दे आदि में दे, दे आदि में कर्मण का है कि दे आदि में क्रिया होने पर अकर्म देखता है मतलब आत्मा में कर्म का अभाव देखता है दे आदि में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया नहीं की समझता है नकर्म ना? ना? का क्या अर्थ है क्रिया नहीं तो कर्मण का क्या अर्थ है दे आदि में क्रिया होने पर कर्मण का क्या अर्थ है दे आदि में क्रिया होने पर अकर्म का क्या अर्थ है क्रिया रहित आत्मा को क्रिया रहित ये समझता है में तो क्या सोचते अपने सो गए तो सोचते है आत्मा सो गयी ऐसा तो क्या है की कि दे कितनी क्रियाए आना जाना चलना फिरना खाना पीना सब किसम है देह में तो क्या अर्थ हो गया की दे में� क्रिया वाला न दे में क्रिया होने पर भी जो देह में क्रिया होने पर भी क्रिया रहित आत्मा को समझता है जो दे में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया नहीं रहित समझता है, है? है। लग गया अच्छा ये इस कारण है कर्मों में अकर्म हाँ में कर्म, में कर्म, कर्म में अकर्म समझना या कर्म में अकर्म देखना कर्म में जब शरीर चल रहा है शरीर में क्रिया हो रही है पर क्या वो समझता है कि आत्मा में कोई क्रिया नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। रही आत्मा, आत्मा है है रही उसमें आत्मा में कोई क्रिया नहीं है आत्मा में कोई विकार नहीं है ऐसा है ये हो गया कर्म कर्म को समझना अब इतने को लगा ना हस्त में फिर अगला आंसर बता देंगे क्रिया क्रियता की कर्म किया जाता है इसलिए कर्म कहा जाता है तो यहाँ कर्म का क्या अर्थ हो गया क्रिया क्रियाएं चेष्टाएं दे की चेष्टाएं तो यहाँ कर्म से लेना व्यापार मात्र व्यापार मात्र का से चेष्टा मात्र सभी प्रकार की चेष्टाएं सभी प्रकार की क्रियाएँ सभी प्रकार की तस्वीर कर्मणी उस कर्म में जो कर्म का अभाव देखता है उस कर्म में जो कर्म का अभाव देखता है तो हमने जैसे अर्थ बताया वैसे लगाएंगे क्या की आदि में क्रिया की जो व्यक्ति दे आदि में क्रिया होने पर भी क्रिया को देखता है कि जो मनुष्य दे आदि में क्रिया होने पर भी आत्मा को क्रिया भी समझता है ठीक है हाँ। ऐसे लगाएंगे आप आगे देखेंगे और श्लोक में लग चलिए क्या अकर्मण कर्म है, क्या यह अकर्मण कर्म पस और जो अकर्म में कर्म देखता है अकर्म में हाँ मतलब अकर्म को कर्म समझता है अकर्म को क्या समझना है कर्म तो ऐसे ध्यान देना लोक दृष्टि से अकर्म क्या है लोग सोचते हैं कुछ नहीं करे तो क्या हो गया अकर्म हो गया तो कुछ नहीं करना मतलब कर्मों का त्याग करना कर्मों को त्याग करने को लोग क्या समझते हैं अकर्म कर्म तो ध्यान देना त्यागना भी तो वह क्रिया हुई कि नहीं हुई तो अकर्म को भी कर्म समझ को भी कर्म हाँ अकर्म का हो गया यहाँ पर कर्मों का त्याग अर्थ हो गया हाँ कर्मों को त्याग को भी कर्म समझता है कर्मों के त्याग को क्या समझता है त्याग भी तो व्यक्त क्रिया हो गई और फिर मन से वैसा मानना मैंने त्याग कर दिया कर्म नहीं करता हूँ तो भी क्रिया तो हो गई और एक कर्मों के त्याग को कर्म समझता है कर्मों के त्याग को कर्म देखता है मतलब कर्मों के त्याग को कर्म समझता है, है. बात सुनने आ रही है हाँ त्याग का भाव भी निवृत होना चाहिए अब देखेंगे अब जैसा होगा वैसा देखना तो ऐसा जो व्यक्ति है ना अकर्म में कर्म देखने वाला और कर्म में आकर्ण आकर्ण हुआ सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है वह योगी है वह संपूर्ण कर्मों को करने वाला है भत्व के सारे चलेंगे अकर्मण क्या कर्म या यही चलना है ना अकर्मण का कर्म का कर्म के या भाव में कर्म के भाव हाँ हमने क्या बताया कर्मो का कर्मों का त्याग करने पर कर्मों का त्याग कर्मों के त्याग को कर्म समझ हाँ कर्मों के त्याग को, को कर्म समझ गया तो त्याग भी एक कर्म हो गया है नाग्रमण करते हैं पंक्ति लगाएंगे कर्मा भावे है ना इसके नीचे कर्म या पश्चेत लिखा है ना कर्म या पश्चित नीचे कर्म के अभाव में कर्म देखता है कर्म के अभाव में पश्चेत का से पश्चिटी अब लगाइए यहाँ पर बीच के शब्दे प्रवृत्ति निवृत्ति हो निवृति कर्तंत्र प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने से प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन आदिन होने से क्यों प्रवृत्ति भी कर्ता के अधीन है और निवृत्ति भी कर्ता आदिन के अधीन हाँ कर्ता चाहे तो कर्मों में प्रवृत्ति हो चाहे तो कर्मों में प्रवृत्ति कर्ता की कर्मों में प्रवृत्ति हो अथवा उसकी कर्मों से प्रवृत्ति हो तो मतलब कर्मों का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधिन तो दोनों ही कर्ता के अधीन है मतलब दोनों ही कर्ता के प्रश्न से साथ हैं शांत है प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण है या वस्तु अप्राप्त वस्तु से लेना यहाँ पर आत्मुप वस्तु आत्मा अप्राप्त कर्थ ना जानकर आत्मा को न जानकर आत्मा को न जानकर आत्मा को न जानकर ही अविद्या भूमो कर अविद्यावस्था में आत्मा को नहीं जानेंगे तो कौन अवस्था होगी विध्यावस्था हो होगी अब आत्मा को ना जानकर ही अविद्या अविध्यावस्था में ही क्रिया कारक आदि व्यवहारा सर्वे सर्वे एवं ये क्रिया और कारक आदि सभी व्यवहार होते हैं पंक्ति लगाएंगे प्रवृत्ति और निवृत्ति को कर्ता के अधीन होने के कारण आत्मा को ना जानकर ही अविध्यावस्था में क्रिया कारक आदि सभी व्यवहार होते हैं ये सभी व्यवहार कब होते हैं अविद्यावस्था क्रिया कारक है ना अच्छा क्रिया जैसे देवदत्ता क्रिया हो गई और क्या देवदत्ता जी क्या हो गये कारक हो गए तो अब देखना क्रिया कारक आदि ये व्यवहार किस अवस्था में होते हैं अविद्यावस्था में होते हैं ये जो चाहे वो प्रवृत्ति रूप क्रिया हो या प्रवृत्ति क्रिया हो वो सब कब होती है अविद्यावस्था में होती है अच्छा तो अविद्या विद्यावस्था में होती है अब जो अकर्म है ना मतलब कर्मों का त्याग करना या कर्मों की निवृत्ति कर्मों की वो भी क्या इस प्रकार का कर्म, कर्म।, कर्म।, कर्म और अकर्म में जो कर्म में देखता है या इसका मतलब हुआ कि जो कर्मों के त्याग को कर्म, कर्म कर्मों के त्याग को कर्म ये मतलब हुआ त्याग भी तो इस प्रकार का कर्मी हो गया हमें कुछ नहीं त्याग भी एक कर्मी हो गया निवृत्ति भी करता कर दी आपने तो आपका एक कर्म हो गया त्यागना भी कर्म हो गया सह मनुष्य बुद्धिमान मनुष्यु वनुष्यों में बुद्धिमान है सहयुक्ता युक्ता कर योगी वह योगी है और कृष्ण कर्मकृत करते समस्त कर्म करते क्या ऐसा लगाना क्या कृष्ण कर्म करते कृष्ण करता है समस्त और वह संपूर्ण कर्मो को करने वाला है अच्छा स इसी स्तू ऐसा लगाएंगे सह इस प्रकार है सह श्लोक में आया ना सह बुद्धिमान तो हो गया और फिर क्या कहा सा अच्छा शाहयुक्ता बाद में आया है ना चलिए तो सह दो तो स्थान पर आया है ना तो सह इस प्रकार कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की स्तूति की जाती है इतरे दर्शी समझते हैं मतलब कर्म में अकर्म को देखने वाला अकर्म में, कर्म को, देखने उसकुष्ट। उसकुष्ट। और में को देखने देखने कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले कर्म और अकर्म में एक दूसरे को देखने वाले की सह इस प्रकार स्तुति की जाती है लग जाएगा कर्माकर्म में इतरेता दर्शी की सह इस प्रकार स्तुति की जाती है मतलब उसकी प्रशंसा की जाती है उसको बुद्धिमान बोल दिया योगी बोल दिया अब देखेंगे ननू इदम विरुद्ध दम किम उच्चते हैं क्या कहा जाता है यह विरुद्ध कैसे <गर्मे> विरुद्ध तो बात ध्यान लेना कि कर्म में क्या देखना तो विरोधी बात हुई कि नहीं हुई अरे हाँ। कर्म में कर्म को कैसे देख लेंगे कर्म को अकर्म कैसे समझ लेंगे कर्म को कर्म समझना चाहिए है ना प्रश्नकार का अभिप्राय क्या है कि कर्म को कर्म, कर्म समझना चाहिए तो कर्म को कर्म क्या समझना ये विरुद्ध क्यों कहा जाता है कैसा कर्मण कर्म या फर्स्ट कर्म जो कर्म में कर्म देखता है जो करो में कर्म दे क्या अकर्मण कर्म यहाँ पश्चे थे और अकर्म में कर्म को देखता देखता है। ये विरोधी बात हुई ना अब इसमें हेतु ये विरुद्ध कथन है इसमें हेतु रहते ही करते क्योंकि क्योंकि ही कर्म अकर्म न सत क्यूँकी कर्म कर्म नहीं हो सकता है क्योंकि कर्म अकर्म में नहीं हो सकता और वह अकर्म कर्म न सत यहाँ भी न जोड़ेंगे वह मतलब अथवा वह अकर्म कर्म न सत अथवा अकर्म कर्म नहीं हो सकता है तब तथा कथम विरुद्धम सैत सब दृष्टा विरुद्ध कैसे देख सकता है सब दृष्टा दे दे, देखने, देखने, देखने वाला कैसे विरुद्ध देख सकता है या दृष्टा कैसे विरुद्ध देख समझता है यदि कर् -कर् -कर् कर्म अकर्म हो तो उसको वैसा समझा जाए अकर्म कर्म हो तो वैसा समझा जाए ऐसा है ही नहीं या प्रश्न है यहाँ पर या क्या है प्रश्न और कल उसका प्रश्न का क्या आएगा उत्तर आएगा कितना ही अच्छा ये कितने रुपये जिसको